वचस्पति मत में मन को माने गया मन एवं एवं श्रवण मनन निधिध्यास ज्ञान साधनानि साधना टीका यहाँ कर्मण तत्व विनियोगू नाइन 293 यथा कर्म तत्त्वज्ञाने तत्व कर्म तत्व के लिए परंपरा तथा श्रवण भी तत्व ज्ञान में उपयोग है मूल में एवं श्रवण मनन निदिध्यासनानि अपि ज्ञान साधनानि ये भी ज्ञान का साधन है गृहधारण्य गोपनिषद में का मैत्रेय ब्राह्मणे आत्मा वा अरे द्रष्ट्य एक तो कह करके दर्शन अनूद्य आत्मा द्रष्टव्य द्रष्ट्य तो साक्षात्कार कर्तव्य इसका अनुवाद करके तो तो साधनत्वेन दर्शन का साधन है श्रोतव्यो मंत्यो इति श्रवण मनन निधिध्यास विधा इसका विधान तव्य करके यहाँ विधान होने से कहते हैं कि विधान अगर हुआ तो फिर किसी ये विधेय के लिए साध्य साध्य क्या जा हो जाए ज्ञान तो ज्ञानम साध्य ज्ञान तो उत्पत्ति होगी तो ज्ञान उत्पत्ति होने पर भी ज्ञान से जो होने वाला मोक्ष वो मोक्ष का उत्पत्ति नहीं है ज्ञान तो खाली अज्ञान को हटा देगा मोक्ष तो नित्य है किन्तु ज्ञान तो उत्पन्न होगा ये तो वृत्ति ज्ञान है भ्रमाकर वृत्ति अंतकरण का परिणाम है निधिध्यासन का ये विधान किया गया तो ये ग्रंथकार कह रहे हैं कि विधानात् श्रोतव्य मंतव्य निधिध्या कहकर करके विधान किन्तु मुख्य मत में लेते हैं यह जो तव्य प्रत्यय है ये विधि अर्थ का नहीं है और है त्रिच अर् अर्थ में अर्थात तो ये योग्य है दर्शन योग्य होने से श्रोतव्य मंतव्य निधि यह सब में क्यों विधि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सब ज्ञान है श्रोतव्य तो श्रवण श्रवण ज्ञान है ज्ञानात्मक है तो होने से इसमें विधि नहीं हो पाएगा तो अर्थात श्रवण करने का योग्य है अगर जो लोग विधि मानते हैं तो तव्य को क्यों हम अर्ध अर्थ में मानेंगे क्यों विधि अर्थ में नहीं मानेंगे अगर विधि अर्थ में मानेंगे तो ये विधि होना है कि श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना अभिमुख में विधि ले पाएंगे श्रवण में विधि नहीं है श्रवण तो, तो ज्ञान है तो ये ज्ञानात्मक होने से इसमें विधि नहीं होगा जैसे हम कहते हैं कि इस पदार्थ को देखो देखो कहने से यह दर्शन है ये दर्शन में विधि नहीं हो पाएगा जब हम देखो बोलकर के विधि करते हैं वास्तविक विधि का संक्रमण हो जाता है देखने के लिए अभिमुख हो जा इंद्रिय विषय का सनिकर्ष करने में जीव का स्वातंत्र है जहाँ स्वातंत्र है वही विधि हो पाएगा अगर इंद्रिय विषय सन्निकर्ष हो गया आगे ज्ञान में विधि नहीं हो पाए <coughs> दर्शनम को कुरु ऐसे दर्शन में विधि नहीं हो पाएगा क्योंकि इंद्रिय इंद्रिया हो गया तो दर्शन तो हो ही जाएगा इसलिए जहाँ परतंत्र है वही विधि होगा लो जहाँ अर्थात अपना स्वातंत्र्य न जहा जीव का स्वातंत्र्य है वही विधि होगा किंतु ज्ञान में स्वातंत्र्य नहीं है वस्तुतंत्र भवेश ज्ञानम कहते हैं कर्त तंत्र ये जो करने वाला जो है उसमें विधि हो पाएगा इसी प्रकार यहाँ जो श्रोतव्य इत्यादि श्रवण करो तो श्रवण में विधि नहीं होगा श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना इसमें विधि होगा इसी प्रकार की मंतव्य निधि ध्या निधि ध्यान में तो विधि नहीं है बिल्कुल भारतीय वहां कहते हैं अपरायत बोधत्र निधि ध्यास उच्चते जो निधि है ये एक बोध है ज्ञान है और अपराय तो परायत नहीं है जीव उद्यम करके निधि कर लेगा या नहीं कर पाएगा निधिध्यासन तो होना है तो होना है अर्थात जब ये मनन करते करते जब प्रमेय का निश्चय होने के बाद बुद्धि बंद हो जाएगा तो बुद्धि बंद हो जाने के बाद निधिध्यासन तो ये बुद्धि प्रधान ही जीव है जिसमें कर्तृत्व है और ये बुद्धि बंद होने से आगे निधि तो जीव जब बंद हो जाएगा आगे वो जीव कर पाएगा क्या तो इसलिए निधिध्या नहीं है नाना पदार्थ में बुद्धि तो बंद हो सकता है तो गट में बंद हो जाएगा पर्वत में बंद हो जाएगा जहां भी समाधि लग जाएगा वहाँ बंद हो जाएगा किन्तु जब ये अहम में अपरिच्छिन्न अहम में बुद्धि बंद हो जाएगा अपरिच्छिन्न अहम श्रवण करेंगे मनन करेंगे उसके बाद निश्चय हो जाएगा प्रमेय यही है अपरिछिन्न ब्रह्म इसमें जब बुद्धि बंद हो जाएगा तो ये निधिध्यासन होगा इसलिए वो कहते हैं अपराधी समाधि को निधि निधिध्यासन भी एक समाधि है सभी समाधि निधिध्यासन नहीं है निधिध्यासन उस ध्यान को कहेंगे जो ध्यान का विषय हो गया अहम अपरिन्न ब्रह्म जिस ध्यान का विषय अहम ब्रह्म है उसी ध्यान को निधिध्यासन कहा जाएगा इसलिए वह यहाँ कहते हैं कि श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासित आगे वाक्य है मैत्रेयी आत्मनो वर्शन श्रवणेन मनन विज्ञान सर्व विज्ञातम सर्व विज्ञातम सिया तो जब पहले विधान करने का समय कहते हैं वहाँ कहते हैं कि द्रष्टव्य आगे श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासित और जब अंतिम में कहते हैं कि दर्शन श्रवण मनन एन ये निधिध्यासन के स्थान पर आप क्यों कह दिए अर्थात निधि जैसे आप यहाँ स्रोतव्य के जगह में श्रवण मंतव्य के जागा में मनन वहां से निधिध्यासन के जगह में ध्यान न कहना चाहिए था क्यों आप विज्ञान ज्ञाने न, न क्यों कह दिए इस प्रकार की वहां शंका दिखा करके वार्तिक में समाधान देते हैं तो निधिध्यासन मतलब विज्ञान उचित क्यों निधिध्यासन शब्द न ध्यान आशंक्य थे यत निधिध्यासन को सामान्य लोग ध्यान न सोच ले आशंका हो जाएगा इसलिए इस आशंका को दूर करने के लिए अर्थात कह ज्ञानात्मक है ये ध्यानात्मक नहीं है ध्यानात्मक मन की स्तर पर होता है आप एक वृत्ति को चलाए रखेंगे किंतु ये विज्ञान विज्ञान अर्थात तो ये अनुभवात्मक है भ्रमाकार वृत्ति जब होगा तो विषय अपरोय होने से ये और रटना नहीं है क्योंकि विषय तो अपरोक्षीय है जब हम सामने में देखते है पर्वतों को उस समय में हमको पर्वताकार वृत्ति हो रहा है और पर्वत सामने में नहीं है हम पर्वताकार का स्मरण कर रहे हैं ये तो दोनों अलग अलग हैं जब स्मरण कर रहे हैं वो ध्यान हो रहा है जब दर्शन कर रहे हैं ये अब विज्ञान हो रहा है तो इसी प्रकार के निधि शब्द से ध्यान का आशंका हो सकता है इसलिए जब ये अंतिम में कहते हैं तब तो वो विज्ञान है ना ऐसे कहते हैं जब अप्रोक्ष ज्ञान हो गया फिर निधि की क्या आवश्यकता अपरोक्ष ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान उसको कहा जाएगा जब संशय विपर्य न हो अच्छा हमको पहले बार ब्रह्मा मृत्यु होने के बाद भी फिर संशय विपर्य होगा जी। तो पहले बार तो हो जाएगा हमें ब्रह्म हो जब श्रवण करते रहते हैं कभी पहले लगेगा हाँ ये बात है ठीक है मैं ब्रह्म हूँ थोड़ी समय तक तो मन खुश हो जाएगा फिर किन्तु वही गंगू क्यों कहते अनादि दुर्वासना पड़े रहने और फिर हमको जीवत्व लाएगा तो लाने से फिर हमको दोबारा विचार करना पड़ेगा ना ना ये नहीं है ये तो मन में है ये तो बुद्धि का धर्म है ये तो शरीर में कुछ हो रहा है इस प्रकार जो फिर विचार करेगा ये मनन हुआ फिर चित्त स्थिर हो जाएगा ना मैं तो शुद्ध हूँ इस प्रकार के ये चलते रहेगा कब तक जब तक हमारा अंदर में और जीवित का संस्कार बिल्कुल न रहे तो पहले होने से वो चला जाएगा ये नहीं जाएगा क्योंकि जो उपासना मार्ग से आए हैं उनका एक ही बार में हो जाएगा एक ही बार मतलब बहुत कम से हो जाएगा जो लोग उपासना पहले करके चित्त एकाग्र नहीं किए हैं उनका चित्त लेकर के उनका बुद्धि लेकर के बहुत अंदर में नहीं बैठाएगा क्योंकि उनका चित्त में तो भरा हुआ है सब संस्कार जो लोग उपासना किए हैं उनका चित्त शुद्ध हो गया कुछ भी डालेंगे वो सीधा टप करके अंदर चला जाएगा बैठ जाएगा और जो लोग उपासना नहीं किए उनका थोड़ा अंदर जाएगा वही रहेगा फिर वहां जो संस्कार है विरुद्ध संस्कार वो उठेगा फिर उठने से उठ करके वो चला जाएगा तो और थोड़ा नीचे जाएगा ऐसा होकर इनका चलेगा इनका निधि ध्यान काल थोड़ा अधिक रहेगा इसलिए दोनों प्रकार के होते हैं कोई तो उपासना मार्ग से ज्ञान में आते हैं और कोई कर्म मार्ग से ज्ञान में आते हैं जो कर्म मार्ग वाले हैं वो थोड़ा मतलब दुख कष्ट तो अधिक सहते रहेंगे जो उपासना मार्ग में उनको थोड़ा जल्दी गति है टीका में याज्ञ बल्क्य स्व भार्य मैत्रे या मैत्रेय मैत्रेयी नाम है ना तृतीय हो जाने से मैत्रेय टीका में द्वितीय पंक्ति में याज्ञ बल स्व भार्य मैत्रेयी के साथ जो संवाद हुआ उस सम्वाद प्रकरण में त्र श्रवणाधिकम लक्ष्य थी वहां श्रवण इत्यादि कहे में <coughs> अरे नहीं। नहीं। आगे है तत्र? अच्छा, तत्र आगे सबका लक्षण देते हैं है त्रवण नाम वेदांत नद्वितीय ब्रह्मणी तात्पर्य अवधारण अनुकूल मानसिक क्रिया तो मानसिक क्रिया अर्थात बौद्धिक क्रिया है बुद्धि में निश्चय करता है, हैत् अवधारणा इसलिए कहते हैं वेदांता नवशेषाण आदि मध्यावसानतः तो ब्रह्मत्मन तात्पर्य धी ही श्रवण भवे तो वेदांत तो अद्वितीय ब्रह्म को ही कहता है तात्पर्य के साथ तात्पर्य निर्धारण कैसे होता है तो उपक्रम के साथ विचार करने से निश्चय होता है कि वेदांत तो अद्वितीय ब्रह्म को ही कहता है ये मानसिक क्रिया मानसिक क्रिया होता है बौद्धिक क्रिया क्योंकि हम निश्चय करते है अवधारण करते हैं, करते हैं। ये जो मतलब श्रवण श्रवण मतलब बौद्धिक क्रिया मन समय मानसिक क्रिया बोल सकते हैं श्रवण तो मानसिक क्रिया के साथ श्रवण स्त्रोत्र का क्रिया जैसे नहीं ना ना का जो इंद्रिय का क्रिया इंद्रिय का क्रिया तो रहेगा किंतु इसको अर्थात मुख्य नहीं है जिससे हम श्रवण कर रहे हैं अर्थात हम श्रवण करते है अर्थात अर्थ ग्रहण करते हैं श्रवण काल का के श्रवण का अर्थ केवल शब्द ग्रहण होगा तब तो, तो इंद्रिय का क्रिया मान लिया जाएगा किंतु जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं श्रवण का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करना अर्थ ग्रहण करने से मानसिक क्रिया बौद्धिक क्रिया कहा गया और मनन क्या है शब्द अवधारित अर्थ है शब्द निश्चय हो गया शब्द का ये अर्थ है शब्द का अर्थ कैसे निश्चय हो गया क्योंकि हमको शक्ति ज्ञान है और तात्पर्य निश्चय हुआ तात्पर्य निश्चय है और शक्ति ज्ञान है तब हमको वाक्यर्थ ज्ञान हो जाएगा मतलब तो शब्दार्थ ज्ञान हो जाएगा शब्द अवधारित तो अर्थ हुआ किंतु मान विरोध शंका शब्द क्या कहता है कि तत्त्वम असी अथवा तो अहम ब्रह्म अश्मी ऐक्य कहता है ऐक्य हमको श्रवण से निश्चय हुआ होने पर मानांतर प्रत्यक्ष से विरोध हो रहा है कैसे हम ईश्वर हो गया ये जगत कैसे हम में आश्रित होगा ये जगत तो हम तो बस ये देह वाला इतना छोटा है जगत तो अन्यत्र है। विरोध से अनुमान इत्यादि इसे विरोध होने से तो निराकरण अनुकूल तर्कात्मक ज्ञान जनक मानस व्यापार ये शंका का निराश करने के लिए तर्कात्मक ज्ञान तर्क अर्थात बौद्धिक प्रक्रिया है अर्थात जगत मेरे में ही आश्रित तो है कल्पित तो है तो जगत अगर कल्पित तो नहीं होगा तो ज्ञान से उसका बाद फिर नहीं हो पाएगा किंतु शास्त्र कहता है कि ज्ञान से बाद होता है इसलिए कल्पित तो है इसको कहा जाता है मनोम इसी प्रकार की जब हम अवस्थाओं का अन्वय व्यतिरिक्त है करते हैं जागृत अवस्था में शरीर भी है इंद्रिय भी है आत्मा भी है तो सभी का अन्वय हुआ स्वप्न में जाते हैं स्थूल शरीर का को हो जाता है आत्मा का अनुभव हुआ ये सब मनन है ये हो गया भ्यापार, मानस व्यापार है मानस अर्थात बौद्धिक व्यापार है बुद्धि से विचार करते हैं ये हो गया मनन मनन अर्थात सुनते सुनते निश्चय हो जाता है होने के बाद फिर विरुद्ध विचार उठता है जब बिल्कुल हमारे अंदर में जो विचार है वही विचार पड़ा हुआ है हम नया विचार का श्रवण नहीं किए तब तो विरोध तो होने का कोई मतलब ये बात ही नहीं है जो पहले एक दो दिन वैदान सुनेगा तो फिर तो कहेगा हम तो ब्रह्म है ही है।, तो ब्रह्म है, है एक बार ऐसा है माता गंगा किनारे को मिला दो चार दिन ब्रह्मानंद में रहते हैं यहाँ करके श्रवण किए तो कह हम तो ब्रह्म है ही फिर तो क्यूँ यहाँ श्रवण कर रहे बिल्कुल आवश्यक नहीं कौन बोला जबरदस्त श्रवण करने के लिए अगर आप है आप निश्चय है और आवश्यक नहीं है फिर चले गए तो फिर करीब एक डेढ़ साल बाद घूमते घूमते फिर तो फिर मैं पूछा क्या हुआ जो फिर श्रवण करना चाहिए बोला तो, अर्थात पहले तो दो दिन सुनने से क्योंकि अभी हमारा अंदर में कुछ विरुद्ध विचार कुछ मतलब ये आरंभ ही नहीं हुआ क्योंकि पहले सुना और हमारा अंदर में जो गहराई में संस्कार पड़ा है वो खुले तो खुलने के बाद तो फिर विरोध होगा कुछ खुला ही नहीं सुना ऊपर से बस हो क्या तो इसलिए ये विरोध होगा तो विरोध होने से और विरोध कब होगा जब हमको व्यवहार में उतर करके खटपट होगा इस समय में तो वास्तविक विरोध उठेगा इस सही में क्या हम सुन रहे हैं कि हम असंग है कुटस्थ है और हमको ये सब लगता है तो इस प्रकार के विरोध उठेगा अच्छा ये हुआ तो निराकरण हो गया मानांतर विरोध शंका का निराकरण हो गया निराकरण होने के बाद निश्चय हो जाएगा क्योंकि क्यों जो विरोध हुआ उसका निराकरण हो गया तो फिर निदिध्यासन की क्या आवश्यकता है? कहते हैं निदिध्यासन का नाम अनादि <coughs> दुर्वासन या विषय शु आकृष्य मान चित्त विषयभ अपृष्य मानसो व्यापार तो निश्चय शास्त्र का विचार करते करते निश्चय हो गया किंतु जब व्यवहार में उतर गए किसी विषय के प्रति चित्त आकर्ष हो गया मतलब कहीं किसी विषय के प्रति चित आकृष्ट हो जाए अथवा किसी विषय से द्वेष से विकृष्ट हो जाए ये दोनों प्रकार लेना है तो होने से विषय के द्वारा प्रभावित हो गया इसी प्रभाव को फिर हटा करके फिर ब्रह्माकार वृद्धि ये स्थिति हो गया निधि अर्थात तो मनन करते करते प्रथम बार ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी होने के बाद अनादि दुर्वासना संस्कार ये आकर के इसको हटा देगा हटा करके फिर कहेगा आप तो जीव हो ये सुख दुख तो इत्यादि अनुभव होने लगेंगे ये जो विषय में चला गया चित्त इससे हटा करके फिर आत्मा में स्थिर करना आत्मा विषय का स्थर्य फिर शुद्ध संग कुटस्थ इसको निश्चय करना ये नित्व वास्तविक तो हाँ, किया, किया जो विषय में आकर्षण हो करके चला गया अथवा कहीं द्वेष हो गया इसको निराकरण करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता जब निराकरण हो गया तब तो, तो फिर शुद्ध स्थिति आ जाएगा तो बुद्धि के द्वारा किया जाएगा किन्तु निधि को बुद्धि लाएगा नहीं निधि ध्यान का जो प्रतिबंधक हो गया था उसको हटा देगा इसलिए भगवान वाशुकर गीता भाषा में दो जगह में कहे हैं इसलिए ज्ञान और प्राप्ति में उद्यम करना नहीं चाहिए अज्ञान को हटाने में उद्यम करना चाहिए अर्थात हमको कुछ पाना नहीं है ये हटा देना है क्या हटाना है जो हमको दिखता है लगता है वही सबको हटा देना है बार बार विचार करके टीका मैग त्रयाणम साक्षात्कार साधन उत अतम ये तीनों ही साधन है अथवा एक ही कोई है अगर एक ही कोई है तथा कस्य कौन मुख्य साधन बनेगा आकांक्षाया मूल में त्र निध्यासन ब्रह्म साक्षात्कार साक्षात्कार मत है टीका में अंतिम पंक्ति दिया, दिया। आचार्य बाचस्पति मतम उपसंगरति ये उपसंगा वाचस्पति मत का है निधि ध्यास ब्रह्म साक्षात्कार साक्षात्कार तो क्यों कहते हैं श्रवण होगा आगे मनन होगा आगे निधि ध्यास होगा तो निधि ध्यास के बाद तो साक्षात्कार होगा इसलिए निधिध्यासन साक्षात्कार जो अव्यवहित तो पूर्व में रहेगा वही तो कारण होगा तो उसके लिए प्रमाण देते हैं ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति ध्यान योग अनुगता ध्यान योग में अनुगत होकर के तो ध्यान अर्थात निधि ध्यान कहते हैं उससे अनुगत होकर के अर्थात उसका अनुष्ठान करके ध्यान योग का अनुष्ठान करके अपश्यन देखे क्या देवात्मशक्ति देवात्मशक्ति शक्ति अर्थात माया तो अर्थात तो अज्ञान को देख लिए अज्ञान को देख लेना ही अज्ञान का दूर हो जाना जब तक हम अज्ञान को नहीं देख पाते वो हमारे साथ, साथ रहता है। अज्ञान को देख लिए तो अज्ञान हमसे अलग है तो अज्ञान अगर हमसे अलग हो गया तो हम अज्ञान रहता हैं। इतना ही कार्य हैं। और देवात्मा शक्ति को देख लिए कैसे स्थिति में स्वगुणेर निगुणाम ये माया का गुण हो गया जो सतोजतम ये तीनों गुणों के द्वारा माया ढकी हुई है अर्थात हम माया को क्यों नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम सत्व रजतमो को ही देखते रहते हैं तो कोई हमको तमस पदार्थ दिखा ये जो पंचीकृत पंचमता अथवा रजस मन में कुछ दिखता है रजस होता है अथवा सत्व मन शांत है स्थिर है दिखता है हम जब ये गुणों को ही देखते रहते है तो गुणों का जो कारण है माया उसको नहीं देखते है तो इसलिए कहते हैं जो देवात्मा शक्ति ये सुगुणेर निगुणा छिपी हुई है जब हम ये देवात्म शक्ति को माया को देख लेते हैं तब फिर तो, तो निश्चय हो जाता है हम उसे भिन्न है तो यहाँ क्या उपाय है ध्यान योग अनुगत तो ध्यान योग अर्थात ध्यान आत्म दर्शन के लिए साधन हुआ ध्यान इसको लोग प्रमाण रूप से देते हैं इत्यादि श्रुति आदि पद से टीका में देते हैं ततस्तु पश्यते निष्कलम ध्यायम त विशुद्ध विशुद्ध प्रसादात प्रसादात धातु धातु शुद्धसत्व ततस्त पश्य प्रसाद धाशुद प्रसाद विशुद्धसत्वस्तस्तु तश्यते त ते प्रसाद अर्थात ठीक है? हो, जाने से निष्कलम पश्यते तम निष्कलम, निष्कलम ध्यान कर्तरीश नत्व इसका विशेषण है इत्यादि श्रुतिर आदिपद उपाधेय तो, तो यहाँ भी कहा ध्याय इसलिए निधिध्यासन ही ब्रह्म साक्षात्कार में हेतु है निधिध्यासन से मननायत निधि कब होगा मनन होने से मनन का आयत है निधि ध्यास और तस्व श्रवनाधीन मनन कब होगा जब श्रवण करेंगे श्रवण करके तात्पर्य निश्चय होने से तो आगे मनन होगा तात्पर्य निश्चय जब नहीं होगा विरोध के अन्य के साथ विरोध भी नहीं आएगा एक विषय में जब तात्पर्य निश्चय करते हैं तो दूसरा के साथ विरोध होता है जब इसी में ही संशय रहेगा दूसरा के साथ विरोध नहीं होगा श्रवनाधीन इसलिए इति तीनों ही निधिध्यासन तो साक्षात हो गया बाकी दोनों परम्परिया ज्ञानोत्पत्ति में साधना आचार्य मिश्र मतम उपसंग्रह थी मूल में निधिध्यासन से अकृत मन जो मनोन नहीं किया है न तो अर्थ दृढ़ नहीं होगा तो निधि ध्यास नहीं होगा और मनने च श्रवण हेतु श्रवण अभावे तात्पर्य अनिश्चय न श्रवण करने से तात्पर्य निश्चय होता है श्रवण नहीं करेगा तो ता, तात्पर्य निश्चय नहीं होगा शब्द ज्ञान अभाव शब्द ज्ञान नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो श्रोत अर्थ विषय का युक्त अयुक्त निश्चय अनुकूल मनन अयोगा जब शाब्द ज्ञान ही नहीं होगा श्रवण करने से तात्पर्य निश्चय होकर के शब्द ज्ञान होता है शब्द ज्ञान जब नहीं होगा श्रोत अर्थ विषय का जो विषय सुना ये युक्त है अथवा अयुक्त है इस विषय का निश्चय अनुकूल मनन नहीं होगा क्योंकि शाब्द ज्ञान नहीं है तात्पर्य निश्चय नहीं है ऐतानी इसलिए कहते हैं, है ज्ञान उत्पत्तों कारण ये तीनों ही ज्ञान उत्पत्ति में कारण है इति आचार्य उचिरे वाचस्पति मिश्र ये बात कहते हैं क्योंकि मनो उनका कारण होने से निधि ध्यास ध्यान ये मतलब इसको साधन मान लेंगे मुख्य साधन अपरे दूसरे लोग क्या कहते है? लो हैं अपर अर्थात विवरणाचार्य ये लोग कहते हैं तीखा में दे दिया प्रथम पंक्ति में अपरे विवरणाचार्य वो लोग कहते हैं कि श्रवणम प्रधानम क्योंकि इनका वाक्य है करण इसलिए श्रवण इनका प्रधान है उनका मन है करण इसलिए निधिध्यासन है प्रधान श्रवणम प्रधानम मन न निधिध्यासन यु पराचीन यूरोपी कहते हैं तो श्रवण को प्रधान मानेंगे उसके बाद मनन उसके बाद निधि होगा और तो अव्यवहित तो पूर्व नहीं हुआ श्रवण ये व्यवधान हो गया इसलिए कहते है मनन निधिध्यासन वस्तु श्रवणात पराचीन और श्रवण के पराचीन पराचीन अर्थ तो पश्चात श्रवण के पश्चात होने पर भी श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तक तया श्रवण का फल है ब्रह्म दर्शन साक्षात्कार ज्ञान हो जाना। तो श्रवण का फल का निर्भर तक होते हैं ये मन न इसलिए आराध उपकार जैसे कहते हैं कि मुख्य कर्म करने से फल मिलेगा दर्श पूर्णमाशा भी हम स्वर्ग काम यजेत। नहीं कि प्रयाज स्वर्ग काम यजेत। अनुयाज ही स्वर्ग काम योजता ऐसा नहीं कहते अनुयाज दर्श पूर्ण मास के बाद होगा किंतु नहीं कहते हैं कि अनुयाज से स्वर्ग मिलेगा प्रयाज से ही मिलने वाला है तो अनुयाज आराध को कहते हैं श्रवण फल काल में ही ब्रह्म दर्शन होगा श्रवण फल ब्रह्म दर्शन उसका निर्वर्तक निर्वर्तक निर्वर्तक निर्माणकर्ता निर्वर्तक वहा निवर्तक नहीं है निपूर्वक मृत्यु और ये निरपूर्वकृत निर्वर्तक अर्थात तेनावृतम नगरम निर्मित श्रवण फल ब्रह्म दर्शन का ये निर्वर्तक है वास्तविक ये निर्वर्तक क्या है श्रवण से ही होना चाहिए किन्तु प्रतिबंध होता है जैसे भर्चु दृष्टान्त देते हैं राजा जो भर्चु को देखता है तो भरछू को ही देखता है ना किंतु यहाँ उसको ग्रहण नहीं हो रहा है इसी प्रकार जब हम सुनते हैं तो सुनने से तो बात जो कहता है वो तो ठीक है किंतु हमारे अंदर में संशय होता है तो ये जो संशय हुआ ये संशय क्यों हुआ हमारे अंदर में संस्कार के चलते राजा भरछू को चक्षु में देखने पर भी विश्वास क्यों नहीं कर पाता क्योंकि सेनापति कहता है ये भरसू नहीं उसका तो है उसका प्रयत् है तो ये जो प्रेत का संस्कार सेनापति ने डाल दिया ये प्रतिबंधक बन गया भरचू को चक्षुरु से चक्षुसा दर्शन होने पर भी भरछू जीवित तो है ऐसा ग्रहण करने में प्रतिबंधक बन गया इसी प्रकार की जो श्रवण कहा गया कि तत्वमसी ये हम श्रवण से सुने तो हमको हो जाना चाहिए क्योंकि नहीं होता है क्यों क्योंकि हमको हमारा अंदर में ये विरुद्ध संस्कार पड़ा है इसलिए संक्षिप्त शारीरिक ये जो भरछु दृष्टान्त है ये शारीरिक का दृष्टान है वो तो कहते हैं पुरुषापराध मलिना पुरुषा बुद्धि तो पुरुष के के अपराध द्वारा चक्षु उदया अपि उदयापिधी राजा भरसू को जब देखता है राजा का चक्षु में कोई दोष नहीं है निरवध्य अवध्य नहीं है निरवध्य चक्षु उदया जो धी राजा का जो भरछु का ज्ञान हो रहा है ये चक्षु निर्वद्य है निर्वद्य चु से जो ज्ञान होता है ये ज्ञान भी ठीक ही है तो किंतु क्या होता है कहते हैं कि यहाँ निर्वद्य चु से उत्पन्न होने पर भी चक्षु के आगे और एक हमारा यंत्र है बुद्धि भीषणा ये भीषणा मलिना हो गया तो मलिना हो जाने से निरवध चक्षु से भी ज्ञान होने पर भी न फलाय फलाय न फू विषया विषया बुद्धि फलाय न चक्षु से हुआ फिर भी फलाय नहीं भवती। क्यों कहते हैं कि पुरुषा है पुरुष का अपराध के चलते भीषण मलिन हो गया राजा का क्या अपराध हुआ तो सेनापति को विश्वास करता है मानता है कि हाँ ये जो कहता है ठीक हो सकता है इसी प्रकार की कहते हैं की श्रुति संभव तथात्म निधि श्रुति निरवध्या है श्रुति संभव संभवा, संभवा श्रुति से जो होती है धी, ये भी है, होने पर भी पुरुष अपराध मदीनाधीषण श्रुति कहते कि की तो किंतु हमारा बुद्धि कहता है कि हम तो पांच फुट छह फुट है कला है तो ये हमारा बुद्धि प्रतिबंधक तो करता है ये निधि क्या करता है ये प्रतिबंधको को हटा देता है लेकिन यहाँ तो राजा को पहले पता था अच्छी प्रकार से भरचू के विषय में पता था हमारा मंत्री रह चुका है फिर सेना में गया फिर वो मर गया फिर लेकिन यहाँ तो आत्मा के विषय में पहले जानकारी नहीं है प्रथम बार श्रवण करेंगे तो कैसे तो, नहीं प्रथम बार श्रवण करने से ज्ञान हो तो जाएगा क्योंकि प्रथम हम आत्मा को जानते नहीं है वहाँ तो राजा अच्छी से जानता भरचू को राजा उसको जानता था की वर्चू था अभी तो भरचू राजा अभी सुना है कि भर्चू मर गया है तो अर्थात तो भरचू नहीं है भरचू था भरचू अभी नहीं है अभी सामने में जो पदार्थ देखता है अभी इसको लेकर के विचार, जब अभी वो इसको देखता है अभी उसका बुद्धि में क्या है पहले भरचू मर गया है मर गया बोलकर के बुद्धि आने से तो ये प्रेत तो है अथवा तो नहीं ये संशय हो सकता है अगर वो हे बोल करके भरचू हे बोल करके निश्चय होगा तो फिर ये प्रेत का संस्कार मतलब प्रेत का संशय क्यों होगा इसी प्रकार के अर्थात राजा के लिए अभी सामने में जो पदार्थ तो दिख रहा है ये जीवंत तो भरचू है अथवा मृत भरचू है जीवंत तो था वो कभी वो जानता था ठीक है किन्तु जीवंत तो था जो उसका अभी इतना मूल्य नहीं बच गया क्योंकि मृत बोल करके संस्कार आ गए अभी दोनों संस्कार उसका सामने में खड़े हैं इसी प्रकार के हमारा मतलब ये दोनों में थोड़ा अंतर है कि यहाँ बरछू मृत बोल करके सुना था अभी जीवित बोल करके देख रहा है और हम लोग को यहाँ क्या हो रहा है हम बद्ध बोल करके जानते थे अर्थात हम शरीर इत्यादि के साथ संबद्ध बोल करके जानते थे और अभी हमको वेद कह रहा है कि आप असंग है तो वहां था कि मृत और जीवित यहाँ है कि बद्ध और असंग ये दोनों का बीच में ये हमको संशय करा रहा है तो वहां पहले जानता था जीवित तो, कि तो उसका ये नहीं रहा मौत तो नहीं रहा अभी तो मृत बोल करके जान लिया सुन लिया तो इसलिए संशय अच्छा। आराध उपकार मूल में आराध उपकार अंगत्व आह ये जो मनन और निधि ये दोनों आराध उपकार अच्छा, जो आराध होते हैं वो अंगी बन जा, जाते अंग बन जाते तो जो श्रवण हो गया है वो अंगी हो जाएगा जैसे दर्श पूर्ण मास अंग होता है अनुयाज अंगी होता है उसी प्रकार ये अंगी हो जाएंगे अंग हो जाएंगे अभी श्रवण मनन जो अंग हो गए आराध उपकार अंगत्वम श्रवण मनन ये अंग हो गए मनोनिधिध्यासन मनोनिध्यासन ये दोनों अंग हो गया ये जो अंग हुए तदपि अंग शेषत्व रूप ये जो प्रयाज अज दर्शपूर्णमास का अंग होते हैं ये तृतीय तृतीय भवती मीमांसा का तृतीय अध्याय है अध्याय प्रमाण भेद प्रयुक्ति ही क्रम संजक अतिश्च्य विशेषत ऊस्तंत्र प्रसंगचो क्रम तो ये बारह अध्याय में बारह विषय का विचार किया गया है उसमें तृतीय अध्याय में प्रमाण भेद शेषत्वम शेस शेषत्व शेष शेषी का विचार तृतीय अध्याय में आया है शेषेषी कौन शेषी बनेगा शेषी अर्थात अंगी शेष अर्थात अंग अंगांगी भाव निर्णय होने के लिए वहां छह सहकारी प्रमाण होते हैं अंगांगी भाव विनियोग प्रमाण के लिए आवश्यक होता है विनियोग करेंगे कौन किसका अंग बनेगा विनियोग कैसे करेंगे वहाँ विनियोग करने के लिए छह सहकारी प्रमाण आते हैं ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाये पार दौर्ब्यम अर्थ विप्रकर्षा ऐसे जमीनी सूत्र हैं तो ये छह सहकारी प्रमाण के द्वारा निश्चय किया जाता है कौन किसका अंग बनेगा तो वो तृतीय अध्याय में विचार होता है ऐसे यहाँ मनन निदिध्यासन श्रवण का अंग होंगे तो अगर तारतीय शेषत्व यहाँ होगा तो ऐसा तो कोई सहकारी प्रमाण आना चाहिए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि तभी तो निश्चय होगा तो यहाँ कह देंगी तदपि अंग नारतीय शेषत्व तो रूपत्व क्यों नहीं होगा तस्य तस् आदि अन्यतम प्रमाण गम्य से प्रकृत श्रुतियादि अन्यतम अभाव असंभव शेषत्व वही निश्चय होता है जहाँ श्रुति आदि अन्यतम प्रमाण है श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण तो प्रकरण इत्यादि कोई लिंग है यहाँ किंतु श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ऐसा कुछ भी नहीं है कहेगा कि मनन निधि श्रवण का अंग होंगे ऐसा कोई सहकारी प्रमाण नहीं है नहीं होने से तारतीय शेषत्व तो नहीं होगा उस प्रकार की अंगांगी नहीं होगा तो फिर किस प्रकार की अंगांगी टीका में कहते हैं राचीन योगीन अर्थात अनातर्भावीन मूलमेद्रवनाचीन श्रवण के बाद अर्थात अर्थ अनाद उपकारक अर्थात यहां से भी में नु अंग कित मृतपिंडादाद चक्रादीना सहकारी कारण्य अंगत्व तो यहाँ जो आप मनोनीत को श्रवण का अंग कहते हैं ये क्या तारतीय शेषोत्व तो अथवा मृत पिंडादि कार्यो में मृत पिंडादि का कार्य हो गया घटादि घटादि में जैसे चक्रादि नाम सहकारी कारण चक्र यहाँ अंग नहीं है मृत यहाँ कहेंगे कि मुख्य कारण हुआ और ये जो चक्र दंड इत्यादि हो गए ये सब सहकारी कारण कहेंगे तो यहाँ कोई अंग अंगी नहीं है अर्थात तो ये मृद और चक्र दंड के बीच में ऐसे नहीं है तो सहकारी कारण तुम इसी प्रकार की अर्थात तो शेषत्व होना है अथवा तो दंड चक्र और मिट्टी के बीच में जैसे सहकारी है सहकारी और सहकार्य इस प्रकार भाव आशंक्य द्वितीय आश्रय तुम आद्यम निराकर द्वितीय अर्थात तो श्रवण और मनोन में ऐसा ही अंगांगी भाव है जैसे घट और चक्र इत्यादि में है तृतीय तो, अध्याय में जो विचार हुआ है इस प्रकार की नहीं है तारतीय टीका में दे दिया तृतीय अध्याय स्तम तृतीय भवतीय छत्य हो गया श्रुतियादि अभाव स्फुटती श्रवण का अंग मनिध्यासन होंगे इसमें श्रुतिया प्रमाण नहीं है नहीं होने से तारतीय शेषत्व नहीं होगा क्यों नहीं है उसको दिखाते हैं तृतीय श्रुति है यदना में तृतीय दधना में तृतीय श्रुति है इत्यादि युव जैसे यहाँ तृतीय श्रुति से विनियोजक ये प्रमाण मिल गया तो ब्री भी तो बन जाएगा अंगेगा तो अंग्री तो कहती है इसी प्रकार की इसको अगर अंग बनाएंगे तब तो न काची तृतीय श्रुति यहाँ भी कहना चाहिए था कि मनन निधिध्या दर्शन कुरिय प्रकार की किन्तु नहीं है ना पी बर् देवसदनम देव दामी इत्यादि मंत्राण बर् खंडन प्रकाशन सामर्थ्यवत तो किंचित लिंगम अस्त श्रुति नहीं है आगे द्वितीय प्रमाण है लिंगम तो लिंग कहा कहते हैं बर्र देवसदनम सदनम दामी देव सदन देव सदन स्थान देवताओं का आस्थान आसन है जो बर् उसको दामी बर् द्वितीय तो है देव सदन तो यहाँ दामी कहने से दामी अर्थात आब्लबन है बर् लवन में ये मंत्र विनियोग होगा क्यों दामी बोल करके लवण रूप क्रिया को ये कहता है और बर् कह कहता है इसलिए बर् लवण में ये मंत्र व्यवहार होगा ऐसे लिंग लिंग अर्थात सामर्थ्य सर्वशब्दान लिंगम इति अभिधेयत तो ये अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य अभी बरही लवण अर्थ को प्रकाश करने के लिए ये मंत्र समर्थ है तो इसलिए बन गया। लिंगा बनने से इत्यादि मंत्राण्डन प्रकाशन सामर्थ्य ये लिंगा हो गया। इसी प्रकार की ए मनन में कोई लिंग नहीं है श्रवण का अंग बनने के लिए न किंचित लिंग मस्ती और तृतीय हो गया वाक्य श्रुति लिंग आज वाक्य वाक्य के लिए उदाहरण देते हैं नापी प्रदेशांतर पठित प्रवर्ग से अग्निष्टो में प्रवृणती वाक्यवध यहाँ बृहदारण्यक में कुल मिलाकर के बृहद आरण्यक और आरण्यक में आठ अध्याय है प्रथम दो अध्याय हो गए प्रवर्ग ब्राह्मण वो कर्म है अग्निहोत्र अग्निस्वोम संबंधी कर्म है अभी आगे छ अध्याय हो गया उपनिषद जो प्रथम दो अध्याय में जो कर्म कहा गया उसका प्रवर्गीय कर्म कहा जाता है इसलिए वो दो अध्याय को प्रवर्गीय ब्राह्मण कहते हैं तो अभी वहां जो कर्म हुआ उस कर्म का नाम हो गया प्रवर्ग्र अग्निस्टोम प्रकरण में कहते हैं अग्निस्टो में प्रव्र ये रुदादि गण्य धातु हुआ तो होने से ब्रिनक्ति, ब्रिनक्ति है ना रुद्रदिगण होने से रुदादिगण्य वृणती अच्छा तो यहाँ तो स्व कर दिया गया इन्तु दिखे, दिखे दा, दिखे। करने से यहाँ तो ती प्रबल होगा उसे पर में क आएगा तो क हो सकता है तो अच्छा ठीक है इसको देखेंगे कैसे रूप बनेगा तो ये जो नया तो छंद में विकरण में व्यत्य हो जा सकता है अन्य गण का अन्य गण में आ जाएगा तो ब्रिनोक्ति थो थोड़ा देखना होगा अच्छा। धातु तो नहीं है सुनू होने से वृणोती बनता है तो किन्तु वृणोक्ति ऐसे ठीक है देखेंगे इसका अग्निस्टोमे देखें, अग्निस्टोम में, में प्रवृणोक्ति किसको प्रवर्ग को तो अर्थात वहां वाक्य है कि अग्निस्टोम प्रकरण में वाक्य है कि ये प्रवर्गम कुरियात इस प्रकार की वाक्य है यहाँ प्रवृणोक्ति का अर्थ है कि उसका उन्मोचन कर देता है उसको खोल देता है विवरण कर है तो उसको खोल देता है इस प्रकार अर्थात अग्नि अग्निस्टोम में ये प्रवर्ग कर्म करता है इस प्रकार कहा गया यहाँ जो प्रवर्ग प्रवर्गम करोति कहा गया यहाँ प्रवर्ग कह करके उसका कोई और कुछ विशेष यहाँ नहीं कहा गया ये प्रवर्ग क्या चीज है जो कहा जाता है कि अग्नि अग्निस्टो में प्रवर्गम करवती वहा अग्निस्टोमो के पास प्रवर्ग प्रवर्ग का कुछ विशेष नहीं कहा गया प्रवर्ग तो क्या होगा कहते हैं कि जो दूसरा प्रकरण में प्रवर्ग आए हैं का जो प्रथम प्रकरण में कहा गया है प्रवर्ग वही प्रवर्ग को लेना है तो प्रदेशांतर पठित प्रवर्ग अग्निस्टो में इति वाक्य श्रवणार्थ यहाँ वाक्य प्रमाण हुआ कि प्रवर्ग भी अग्निस्टोमो करना चाहिए वाक्य प्रमाण है वाक्य श्रवणाद अनुवाद है न, जै, जैसे यहाँ हुआ जब अग्निष्टो में ये प्रवर्ग करोती इस प्रकार की प्रवर्ग शब्द का अनुवाद होने से हम अन्य प्रकरणों में जो प्रवर्ग है उसको ले लिए इसी प्रकार की मनन निधिध्यासन ओर विनियोजक किंचित वाक्य अस्ति मनन निधिध्यासन को श्रवण का अंगी बनाने के लिए श्रवण काले मनन निधि आसन इसी प्रकार की कोई वाक्य नहीं है नहीं होने से अंगांगी निर्णय नहीं होता है ना भी दर्श अभी वाक्य के आगे प्रकरण जैसे प्रयाज अनुयाज दर्श का अंग हो जाते हैं क्योंकि समान प्रकरण प्रकरण नहीं मतलब एक ही प्रकरण में पढ़ा गया दर्श में फल है और प्रयाज अनुयाज में फल नहीं है वह आकांक्षा प्रकरण प्रयाज अनुयाज में फल नहीं है इसलिए उसमें किंग भाव रहता है इसके द्वारा क्या किम साध है किम भावेद? और दर्श में फल तो कथन है किंतु उसका अंग कथन नहीं होने से कथम भाव है ये आकांक्षा रहता है तो दर्श का कथम भावना और प्रयाज अनुयाज का किंग भावना उभय में आकांक्षा रहने से वह आकांक्षा प्रकरणम उससे प्रकरण प्रमाण से प्रयाज अनुयाज दर्शपूर्ण का अंग बन जाते हैं इसी प्रकार ना दर्शपूर्णमा स्वर्ग काम यजेत प्रकरणे अच्छा यस्य मतलब बहु इस प्रकार वाक्य से अवगत हुआ फल साधनता यश्य दर्शपूर्ण मास्य तो फल से साधनता दर्शपूर्ण मास में है तो फल से साधनताल साधनता और साधन ये जो फल साधनता ये वाक्या तो वाक्यावगता फल साधनता यश दर्शपूर्ण तो वो दर्शपूर्ण मास हो जाएगा वाक्य अवगत फल साधनता को ऐसे जो दर्शपूर्ण मास है इसका जो प्रकरण तो उस प्रकरण में प्रयाजादिव जैसे प्रयाज वहाँ दर्श का अंग बन जाता है तो इसी प्रकार फल साधन अवगत श्रवण से प्रकरण मनन दिदी नापी ना। ना पहले आया नापी तो इसी प्रकार अगर श्रवण का कोई प्रकरण होता और उसमें श्रवण का फल है मनोनिध्यासन का फल नहीं है नहीं होने से मनिध्यासन में किम रहेगा, श्रवण में कथम भावाकांक्षा रहेगा इस प्रकार की कोई कहीं ऐसे प्रकरण नहीं है ठीक अच्छा, है में प्रकरण अभाव नास्ति इति संकते सिद्धांत कह कि कोई प्रकरण नहीं है पूर्व पक्षी है प्रकरण अभाव नास्ति, अर्थात प्रकरण है मूल में अनु दृष्टवि दर्शन अनुवाद नवणे विहिते सती दर्शन का अनुवाद करके श्रवण विहित हुआ होने से फलवत या दर्शन हो गया फल वाला ऐ श्रवण हो गया फल क्योंकि दर्शन का अनुवाद करके श्रवण पहले विधान हुआ तो श्रवण फल हो गया उसी श्रवण प्रकरण तत्सन्निध कामना मनन निधिध्यासन यो प्रयाज न्याय न प्रकरणादेव अंगता श्रवण प्रकरण में प्रकरण अर्थात तो उसका सनिधि में मनोनिधिध्यासन अमनाथ अमनाथ पढ़ा गया इसलिए मनोनिधिध्यासन यो हो मनोन निधि का अंगत्व आ जाएगा कैसे कहने के प्रयाज न्याय न प्रकरणादेव अंगता तो मनोनिधि में भी अंगता आ जाएगा प्रयाज न्याय फलविध हो अपलंतदंग तदंग श्रवण फलव मन निध्यासन अपल तो सन्निधि में पढ़ा जाने से अंग हो जाएगा ये प्रयाजन है ऐसे पूर्व पक्षी कहा कहने से अर्थात तो मनन निध्यासन श्रवण का अंग बन जाएंगे प्रकरण प्रमाण से कहने से विवरण मतबालक कहते हैं ना अगर आप कहेंगे कि श्रवण फल वाला है और मनन निधिध्यासन उसका अंग बन जाएंगे अगर ऐसा कहेंगे ये आत्मा आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्या ये वाक्य के आधार बना करके तो विवरण मत वाले कहते हैं हम दूसरा वाक्य देते हैं ते ध्यान योगानुगता अपश्य नीति श्रुतियंतरे ध्यान से दर्शन साधन दा साधन तेनावत्य आकांक्षायाम प्रयाजन श्रवण मन एवं अंगता दूसरा वाक्य को लेने से वहाँ निधिध्यासन मुख्य हो गया ध्यान अनुयोगात अवश्यन ध्यान अनु, अनुगत अन्यान करने से देखे तो ध्यान हो गया प्रथम मतलब ध्यान हो गया मुख्य क्योंकि ध्यान से दर्शन हुआ अभी ध्यान हो जाएगा फल वाला तो दर्शन साधन अवगत हो गया दर्शन का साधन अर्थात हो गया तो होने से अभी ध्यान में कथम भाव आकांक्षा रहेगा आकांक्षायाम प्रयाजन आय यहाँ भी लग जाएगा और श्रवण मनन अंग बन जाएंगे तो निधि ध्यास को अंगी बना करके श्रवण मनन भी अंग बन जायेंगे इसलिए तो निश्चय ऐसा नहीं करेंगे कि श्रवण अंग होगा श्रवण अंगी होगा और मनन निध्यासन अंग अंगो हो जाएंगे अथवा निधि अंगी होगा श्रवण मनन अंग हो जाएंगे ऐसा यहाँ तारतीय अंगांगी तो नहीं है अपितु जैसे घट बनाने के लिए मृद और ये दंड चक्र इत्यादि इसमें अंगांगी भाव नहीं है कि तो सहकारी है तो कहेंगे ठीक है अब चार प्रमाण दिखाए कि इस प्रमाण के द्वारा तारतीय अंगांगी निरूपण नहीं हो पाएगा बाकी हो तो रह गया क्रम समाख्या कहते क्रम समाख्या क्रम समाख्य दूर निरस्ते अर्थात तो उससे अंगांगी तो निरूपण नहीं हो पाएगा क्रम क्योंकि क्रम हो गया देश सामान्य और समाख्या हो गया योगिक तो देश सामान्य कहते तो एक स्थान पर तीन पढ़ा लिए हैं निर्णय किन्तु को कैसा होगा कि कौन किसी का अंग बनेगा और ष्ट हो गया समाख्या समाख्या अर्थात यौगिक वृत्ति यहाँ वो नहीं है यौगिक वृत्ति जैसे पौरोडासिक का कांड पौरोडास से कहने से पौरोसिक ये यौगिक वृत्ति से लगता है कि ये सब पात्र वहाँ कहते हैं सुन्धन पात्र पौरोडासिक का कांड में सुन्धन पात्र है ये सुन्धध्वम दैव्याय कर्मणे ऐसे वहाँ वाक्य है देवता संबंधी कर्म के लिए इसका शोधन करिए तो किसका शोधन करेंगे तो कहते हैं ये वाक्य कहा है कांड में है तो अर्थात अर्थात पूर्वास में व्यवहार होने वाले जो पात्र हैं उसी का आप शोधन करना चाहिए तो इसको कहते हैं समाख्या योगिक वृत्ति से तो वहां फिर कहते है नहीं नहीं वो शान्हा पात्र लेना है टीका में आगे नु अश्याम श्रुत आत्मदर्शन अनंतरम विधियम श्रवणम एव प्रकरणी श्रुतियंतर एतदनुसारी अनुसारी व्याख्यान संभवात पक्षी जो कहा था कि आत्मा बारे द्रष्टव्य वाक्यों को लेकर के सिद्धांत उसका खंडन कर दिया ते ध्यान या योगानुगता अपश्यन को लेकर के ले तो पूर्व पक्षी कहता है की श्रोत आत्मदर्शन अनातर द्रष्टव्य कह करके आगे श्रोतव्य कहा गया तो साधन साधनत्वेन नोतव्य से साधन आरम्भ हुआ इसलिए श्रवण में प्रकरणी तो हम इस वाक्य के ऊपर विचार कर रहे हैं तो दर्शन का श्रवण करणत्व आने से श्रवण प्रथम हुआ श्रवण शब्द का इसलिए वो प्रकरणी बन जाएगा इसके अनुसार आप जो दूसरा श्रुति दिए ते ध्यान योगानुगत अवश्य उस श्रुति को ये आत्मा बारे दृष्टवे श्रुति के अनुकूल व्याख्यान करिए अतः श्रवण को ही मुख्य करिए इस प्रकार करिए अंतरो अतः करिएगा व्याख्यान सब इसको इस अनुसार व्याख्यान न कर सकते हैं मूल में किंच प्रया जाद अंगत्व विचार सप्रयोजन तो इसलिए पूर्व में सिद्धांत जो मतलब निराकरण करने के लिए जो मत दिया वो पूर्व पक्षी को ग्रहण नहीं हुआ नहीं होने से सिद्धांत अभी दूसरा उपाय देता है क्यों यहाँ तातीय अंगांगित्व तो नहीं रहेगा किंच प्रयाजादो अंगत्व विचार तो सप्रयोजन प्रयाज दर्श पूर्ण मास में प्रयाज अंग है ये विचार करने का आवश्यक है यहाँ ऐसे श्रव विधि में ऐसे तातीय अंगत्व का विचार करने का आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों इसका विचार करना है तो कहीं प्रयाज में है और यहाँ क्यों नहीं है तो प्रयाज में कैसा दिखाते हैं पूर्व पक्षी विकृति न प्रयाज आदि अनुष्ठान प्रयाज आदि में अंगत्व विचार करना आवश्यक है सिद्धांत कहता है पूर्व पक्षी कहता है की आवश्यक उसका नहीं है सिद्धांत कहता है की आवश्यक है क्यूँ पूर्व पक्ष कहता है कि विकृति में प्रयाज अनुष्ठान करने का आवश्यक नहीं है और सिद्धांत हेतु तो प्रया तद तो अनुष्ठानम अर्थात तो विकृति में भी प्रयाज का अनुष्ठान करना चाहिए तो ये दोनों पक्ष में संशय होने से अभी विचार हुआ कि प्रयाज क्या अंग बनता है क्या अगर अंग बनता है तो प्रकृति में अगर प्रयाज दर्श मास में अंग बनेगा तो विकृति जो शौर्य वायव्य इत्यादि है वहां भी प्रयाज अंगत्व न जाएगा तो प्रकृति में प्रयाज को अंग बनाना ये आवश्यक है ताकि विकृति में अतिश से लिया जा सकता है तो इसलिए प्रयाज में अंगत्व तो विचार करना आवश्यक है मनोनिधिध्यास में इस प्रकार आवश्यकता नहीं है नहीं होने से विचार क्यों करेंगे तो ये पूर्व पक्ष विकृति न प्रयाज अनुष्ठानम सिद्धांत है तो तथा तद तो अनुष्ठान तथा तो तो अर्थात विकृति में भी और अतिदेश है प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य तो दर्शपूर्णमास सारे इष्टि का प्रकृति है इष्टि अर्थात दधि दुभ्य के द्वारा जो कर्म होगा उसको कहते है इष्टि स नायाद तीन प्रकार के होते हैं इष्टि सोम पशु सारे इष्टि का प्रकृति हो गया दर्शपूर्ण मास का प्रकृति हो गया ये ज्योतिष और पशु का प्रकृति हो गया अग्निस्टो अग्नि सोमिया अग्निशोमिया पशु में मा मालम है ये बाकी है मुख्य तो तीनों शुल्क का साधन है हाँ ये तीनों शुल्क का साधन है ये तीनों हो गया प्रकृति और प्रकृति अर्थात जहाँ समस्त अंगों का मतलब आदेश रहता है दर्शपूर्ण मास में क्या क्या अंग वहां सब कहा गया एक एक करके सब विधान हुआ है दर्श पूर्ण करने के लिए कोई संशय नहीं लगेगा किंतु विकृति उसको कहते हैं जिसमें सारे अंगों का उपदेश नहीं हुआ है तो फिर जैसे सौर्य हो गया वायव्य हो गया तो ये सब खाली कहा गया कि सौर्य दो चार अंग कथन होगा बाकी अंग कैसे करेंगे इसलिए वहा वाक्य है कि प्रकृतिबद्ध विकृति ही कर्तव्य ये सौर्य याग एक याग है दधि दधि दुध घृत इत्यादि से होना है तो इसका प्रकृति कौन है तो ये मास्य जो विकृति याग हुआ ये दर्शपूर्ण मास जैसा करना चाहिए तभी अभी दर्शपूर्ण मास जैसा करना चाहिए तो दर्शपूर्ण मास में कौन कौन अंग बनेगी ये सब पहले निश्चय हो जाना चाहिए तो दर्शपूर्ण मास में प्रयाज अनुयाज अंग बनेगे इसलिए प्रयाज अंग बनेगा नहीं बनेगा यह विचार करने का आवश्यक है तो अगर प्रकृति में वो अंग बनेगा तो विकृति में भी अंग बन करके जाएगा यहाँ ऐसे श्रवण मन निधि प्रकृति दर्शक मास में सारे उसका अंग बता दिया हाँ। कि तो प्रयाज दर्श पूर्ण मास का सन्नीपत्य नहीं है दर्शकूर्ण मास कर्म पूर्णिमा और अमाश्य में होगा उसी समय में प्रयाज नहीं होगा दर्श पूर्ण मास में छह है वो छह होने के समय में प्रयाज नहीं होगा प्रयाज और पंच प्रयाज पहले होगा आगे दर्श पूर्णमास होगा दर्शक दर्शन में तीन होगा इंद्रम दधींद आग्नेय पौमासी में ऐसे तीन हो जाएगा तो आग्नेय और उपांशु और अग्निशोम्य तो दर्शन में तीन पौर्णमासी में तीन ये हो गया दर्श पूर्णमास प्रयाज उससे पहले होगा अनुया तो ये जो बाद में पहले होते हैं ये क्या दर्श पूर्ण मास का अंग बनेंगे इसके लिए विचार होता है तो अर्था、तो अर्थात नहीं क्या हो जाएगा ये दर्श पूर्ण मास का जो छाएगा तो कहते हैं नहीं नहीं ये प्रयाज भी तो दर्शकपूर्ण मास का अंग है इसलिए सौर्य भी प्रयाज अनुयाज को साथ में लेना है इसलिए दर्श मास का अंग बनाने के लिए विचार होता है तो प्रयाज में तो ये विचार आवश्यक है श्रवण मनन में ऐसा आवश्यक नहीं है प्रकृत श्रवणम न कस्य प्रकृति श्रवण किसी का प्रकृति नहीं है ये न मनन निधि है और तथा अनुष्ठान अंगत्व विचार फलम भवे श्रवण अगर किसका प्रकृति होता तब हम विचार करते हैं मनन निध्यासन श्रवण का अंग बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे तो क्यूँ ये प्रकृति है विकृति भी प्रकृति जैसा करना है विकृति तो में भी मनिध्यासन जाएंगे नहीं जाएंगे इसी प्रकार की यहाँ बात है नहीं तस्मा नातीय शेषत्व मनन निद्यासन इसलिए श्रवण का अंग बनेंगे मननिद्यासन तारतीय शेषत्व अंगांगी भाव इस प्रकार की नहीं है फिर कैसा अंग आपने कह दिया किंतु यथा घटाधिकारी मृत प्रधान कारण था मृत प्रधान कारण चक्रादि नाम सहकारी कारणता चक्र मृत पिंड आदि के लिए अंग बनेगा ऐसे ना कोई श्रुति है ना कोई लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या कुछ भी नहीं है नहीं होने पर भी तो अंग्राधान्य अप्राधान्य व्यपदेश कौन प्रधान है कौन गौण है इसी को लेकर के अंगांगी भाव है यार्थी अंगांगी नहीं है तथा श्रवण मनन श्रवण मनन निधिध्यासना मंतव्य अर्थात कौन प्रधान होगा कौन अप्रधान होगा यही यहाँ विचार करना है टीका में सौर से वायद ये सब भी ये विकृति है ये सब आगे ननु मनन निध्यासन और तारतीय शेषत्व न मनन निध्यासन श्रवण का अंग बनेंगे तारतीय शेषत्व नहीं है किन्तु श्रवण सहकारित्व इति इदम एव ऐसे आपने कह दिए विवरणाचार्य भी मत इति कथम ज्ञात अर्थात विवरणाचार्य कहते हैं श्रवण प्रधान है वाचस्पति जी तो कहते हैं निर्ध्या प्रधान है, है तो विवरणाचार्य का ये मत है ऐसे कथम ज्ञातम ये आपको कैसे पता चला कहते हैं सूचितम च चेत विवरणाचार्य हैचार्य इसको कहते हैं तात्पर्य विशिष्ट प्रति प्रति प्रमाणस्य द्वितीय मतलब उत्तरखंड को पहले देखेंगे प्रमाणस्य प्रमेय अवगम प्रति अव्यवधान प्रमेय का अवगम अवगम ज्ञान प्रमेय का ज्ञान अर्थात प्रमा प्रमा के प्रति प्रमाण अव्यवधान होता है इसी प्रकार की शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्द अवधारणम तो शब्द अवधारण अर्थात तो शब्द से होने वाला ज्ञान अवधारणा था निश्चय अर्थात प्रमा तो यही हो गया प्रमेय अवधारणम अवधारण अर्थात निश्चय ठीक है प्रमेय अवगम प्रति प्रमेय का अवगम ज्ञान के लिए शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्द का अवधारण अव्यवधान भवति शक्ति ज्ञान होना चाहिए और तात्पर्य ज्ञान होना चाहिए शक्ति और तात्पर्य से विशिष्ट होकर के शब्द का अवधारण शब्द का अवधारण अर्थात तो शब्दार्थ अवधारण शब्दार्थ अवधारण होने से प्रमेय प्रमेय अर्थात हमारा यहाँ प्रमेय है वाक्यर्थ तो प्रमेय अवगम अर्थात अवगमम अवगम वाक्यर्थ अवगम के प्रति ये जो शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्द अवधारण अर्थात पदार्थ अवधारणम ये अव्यवधान भवति होती वाक्यर्थ ज्ञान के प्रति शब्दार्थ ज्ञान ये कारण बनेगा तो इसलिए क्योंकि अर्थात ये जो शब्द हो गया ये शब्द हो गया प्रमाण और प्रमेय अवगम प्रमेय प्रमेय हो गया हमारा शब्द वाक्यर्थ ज्ञान ये शब्द है तो प्रमेय अवगम शब्द ज्ञान उसके प्रति शब्द ये प्रमाण होगा तो प्रमाण प्रमेय के प्रति अव्यवधान रहेगा शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्द अवधारण अर्थात ये शब्द ज्ञान जो कि कारण बनता है प्रमेय अवगम योग्य हो शब्द ज्ञान वाक्य ज्ञान तो शब्द ज्ञान कारण और प्रमेय अवगम शब्द ज्ञान ये प्रमाण तो प्रमाण प्रमा के प्रति अव्यवधान रहेगा मनन निधिध्यासन है फिर ये मनन निध्यासन जो बाद में होने वाले ये क्या करते हैं कहते हैं चित्त प्रत्यगात्मक प्रवणता संस्कार परि निष्पन्न तद एकाग्र वृत्ति ब्रह, प्रतिपद्यते इति ब्रह्मुभव तक प्रतिपद्यकती देखेंगे मनन निधिध्यासन क्या करते हैं चित्त प्रत्यगात्म प्रवणता प्रवणता अर्थात तो उसके तरफ प्रवाह होना अभिमुख अभिमुख करवा देना प्रत्येगात्मा के तरफ अभिमुख करवा देना यह संस्कार का परिनिष्पन्न मनन निधिध्यासन प्रत्येगात्मा के तरफ चित्त का प्रवाह करवाते हैं यह क्या करते हैं कहते हैं हमारा चित्त में जो विरुद्ध संस्कार पड़ा है वो हमको प्रत्येगात्मा से विरुद्ध दिशा में लेते हैं श्रवण मनन विरुद्ध दिशा से उनको हटा करके करवाएंगे प्रवणता का संस्कार का बनाएंगे तो इसका क्या अर्थ है तद तो एकाग्र वृत्ति कार्य अर्थात प्रत्येगात्मा विषय को एकाग्र वृत्ति ये ही कार्य करेंगे मन निर्ध्या वही करेंगे कि तो तो तो प्रत्येगात्मा विषय वृत्ति कहाँ से होगा कहते श्रवण से होगा श्रवण से होने के बाद जो अन्य विषय में चला जाता है वहां से हटा करके फिर प्रत्येगात्मा में प्रवण करवाना यही मनोनिध्यासन का कार्य हो गया इस कार्य के द्वारा ब्रह्मानुभव हेतुताम प्रतिपद्यते। थे ये जो श्रवण मनो निर्ध्यासन हो गया ये ब्रह्म अनुभव का हेतु है हे किन्तु क्या करके कितने विरुद्ध संस्कार को हटा करके प्रत्येगात्मा प्रवण संस्कार को बनाने में अर्थात प्रतिबंध को दूर करने में इति फलं प्रति अव्यवहित कारण विशिष्ट शब्द व्यवहिते से व्यवहित मन तद अंगी क्रियम प्रति फल हो गया है प्रमे अवगम अर्थ ज्ञान इसके प्रति अव्यवहित कारण कौन हुआ कहते के जो प्रमाण है प्रमाण कौन है विशिष्ट शब्द अवधारण विशिष्ट क्या है जो मूल में कहते हैं शक्ति तात्पर्य विशिष्ट तो शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्द अवधारणा यही श्रवण है तो श्रवण का अव्यवहित तो प्रमा होगा अभी श्रवण विशिष्ट तो शब्द अवधारण से व्यवहित मनन निधिध्यासने अर्थात प्रमा से व्यवहित तो है मनन निधिद्यासन श्रवण से ही प्रमा मनन निध्यासन से प्रमा नहीं मनन निध्यासन क्या करेंगे ने जो विरुद्ध संस्कार उठ रहा है उसको हटाएंगे तो श्रवण से जो हमको प्रमा बनता है तो उसी प्रमा में विरुद्ध संस्कार को ये हटाते हैं तो हटाने से जैसे हम कल सुबह श्रवण किया तो हमको अभी किंतु विरुद्ध संस्कार हुआ अभी विरुद्ध संस्कार होने से मनोनिध्यासन करते हैं मनो निर्ध्यासन करने से हमारा प्रमा दृढ़ हो गया श्रवण तो हम कल किए थे कहते हैं कि श्रवण कल करने पर भी ये श्रवण जन्य जो हमको ज्ञान हुआ था उसी ज्ञान से हमको जो प्रमा हुआ था वही सम्बंध ही माना जाएगा अभी हमको मनोनिध्यासन करने से विरुद्ध प्रतिबंध हट करके फिर जो ज्ञान आता है ये वास्तविक उसी ज्ञान का फिर पुनरावृति ज्ञान तो हमको उसी समय में पहले बार हुआ था अर्थात श्रवण काल में ही ये ज्ञान होता है और वास्तविक ये जो भाष्य इत्यादि है उसमें जो सब तर्क मिलते हैं जो तर्क होता है वही वास्तविक मनन भी कराता है और हमारा सामने अगर भाष्य इत्यादि कोई पुस्तक नहीं है और हमको अगर पंक्ति यहाँ बहुत सारे नहीं आया है हम ऐसे स्वतः मनन नहीं कर पाएंगे हमको आधार कहा से मिलेगा जब दीर्घ दिन हम उसमें चलते हैं बहुत सारे पंक्ति यहाँ आ जाता है यहाँ इस प्रकार की संशय हुआ था इसका खंडन भाषाकर ने ऐसा तर्क दिए थे भाष्यकार अन्य आचार्य लोग ऐसा तर्क दिए थे ये सब जब हमारा अंदर में आ जाता है तब हम ग्रंथ के बिना भी मनन चलता है तो जब वो नहीं आया हमारा चित्त में हमको ग्रंथ का आश्रय लेना ही पड़ेगा इसलिए इसमें लगे रहना पड़ेगा ये तो तो ये तर्क तो हमारे आचार्यों का है ना हमारे हमारे तर्क, तर्क स्वयं में में तो। हमारा अंदर में ऐसा कोई और नूतन विरुद्ध संस्कार हो नहीं सकता जो आचार्य लोग नहीं कहे हमारे अंदर में जितने संस्कार हो सकता है विरुद्ध संस्कार सभी कह दिए हैं तो जब हम ये सब सुन सुन करके जब हमको स्मरण रहता है ना फिर हमारा संस्कार जैसे ही उठता है तो उनका ये समाधान है ना अर्थात तो शास्त्र में नहीं कहा गया ऐसे संस्कार विरुद्ध संस्कार उठेगा ही नहीं सभी का उत्तर दिया ये गया ये तो हमारी परंपरा से हम आचार्य पे श्रद्धा करते हैं इसलिए नहीं तो दूसरे वाले थोड़ी मानेंगे वाले दूसरे जो है या देद देद थोड़ी मानेंगे हाँ अच्छा मान लीजिए की हम पूर्व जन्म में विशिष्टा वाले थे हमारा वो संस्कार पड़ा है वो अभी खुला नहीं और अभी हम लग गए अद्वैत वैदान श्रवण में तो अभी ऐसा होने से वेदांत करने से ये पंक्ति जो सब दिया गया है, उसको खंडन करेगा तो अन्य मत वाले नहीं मानेंगे तो अन्य मत वाले अगर नहीं मानेंगे तो वो उनके रास्ते में जाएंगे किन्तु जो निरपेक्ष इसलिए वो कहा जाता है कि विपर्य दुराग्रह जब हम विचार करने के लिए चलते हैं हमारा ये मत ऐसा रखने से विचार नहीं होता है विचार तो निरपेक्ष होकर के करना है तो हम अगर एक पार्श्व हो जाएंगे फिर विचार कैसे हो जाएगा इसलिए अगर हमारे सामने में दो मत है हम निरपेक्ष होकर के देखेंगे कि वास्तविक कौन सा तर्कसंगत हमारा अनुभव किसके साथ मिलता है वेद का वास्तविक तात्पर्य क्या हो सकता है इस प्रकार ले के लेकर के निरपेक्ष विचार करने से जो ग्रहण होगा वो ग्रहण तो अन्य मत वाले अद्वैतों को नहीं उठ का कारण है कि उसमें दुराग्रह कर जाते हैं निरपेक्ष होकर के विचार कब कर पाएंगे बुद्धि जब शुद्ध होने लगेगा तो बुद्धि जब जगत में सत्य तो बुद्धि रखेगा द्वैत बुद्धि रखेगा तो बुद्धि शुद्ध ही नहीं होने से निरपेक्ष नहीं होगा वो अंतिम क्या कहेंगे नहीं नहीं ये तो मत है तर्क दिखाएंगे तर्क रहेगा नहीं उनके पास पहेंगे, ने, ने, तो कहेंगे नहीं नहीं यही तो मत है इसलिए तैतरे उपनिषद का आगे आएगा भाष्य में भाष्यकार कहते हैं अंतिम में आपको वही ईश्वर से ही भय होगा जिस ईश्वर को आप उपासना करते रहेंगे जगत और कोई नहीं है वही ईश्वर ही एकमात्र है और मैं उनका सेवक हूँ कहते तो वही ईश्वर से ही भय होगा क्यों कहते द्वित तो मात्र के भय का कारण होगा तो इसलिए आप ईश्वर का प्रिय पात्र होने के लिए सर्वदा अंदर में भय रखकर के प्रिय पात्र होने के लिए उद्यम करें करेंगे ईश्वर तो महा मतलब प्रेम का सागर है वो है वो जो है तो जो है सब है वो विचार करेंगे फिर भी, करें। भी कहेंगे ईश्वर का वो जो दंड वाला चीज है वो भी आपको स्मरण में रहेगा ईश्वर प्रेम का सागर है और ईश्वर दंड भी देते है किसको दुष्टों को इसलिए हमको क्या करना है कभी दुष्ट नहीं हो जाना है इसलिए उद्यम बनाए रखना है अब स्वतंत्र कहां हो जाएंगे क्योंकि स्वतंत्रता अगर आ जाएगा कहीं दुष्ट हो जा सकते हैं फिर दुष्ट हो जाएंगे तो ईश्वर तो दंड देंगे ही इसलिए अंतिम कहेंगे तो तेरे भाष्य में कहते वही ईश्वर से भय होगा ठीक है हमें को अपेक्षायाम आद्य वर्णक तद वाक्यम पठती सत्यादि इति अंगीक्रिय अंगीक्रियतेवरणाचार्य कहाँ कहे कहेंगे कहें ये पंचपादिका का जो आद्य वर्णक उसमें ये विचार आया है यहां मतलब फल ना, अंग ये दिवचन है शब्द तर्थात श्रवणस तंगे अंगी क्रीय से तस्य अंगे कौन मनोनिधि है श्रवण था अंग मनोनिधिया व्यवहित है तो मनो व्यवहि मनोनिधि अंगे अंगी क्रियते तस्था श्रवण से ठीक है आज यहां पर ओंक शंकर सुसुख वंदे भगवत ईश्वरा